देव भारत मार्शल आर्ट्स जो आज पूरे विश्व में आत्मरक्षा के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है इसकी खोज की जड़े भी भारत से हैं और उसके बाद बौद्ध धर्म के धन प्रचारकों द्वारा समस्त एशिया में फैलाए गए देशभगत रेडियो सलाम करता है भारत की इन अनोखी कलाओं को